मां की बातें श्री इंदुभूषण सेन गुप्ता सन 1910 सौ ईस्वी के कार्तिक मास में काली पूजा के पहले शिलांग के चंद्रकांत घोष के अनुरोध और आग्रह पर मैं शिलॉन्ग से पहली बार मां का दर्शन करने आया कलकत्ता आकर एक मित्र के साथ जिन्होंने पहले ही श्री माँ की कृपा प्राप्त की थी उद्बोधन गया श्री श्री के दर्शन के बाद उन मित्र ने अचानक मेरी दीक्षा की बात माँ से कही उत्तर में माँ ने कहा ठीक तो है कल होगी अचानक इस उत्तर से मैं चकित हो उठा क्योंकि मैंने दीक्षा की बात माँ से कहने के लिए उन्हें कहा नहीं था और मेरे मन में भी दीक्षा लेने की बात नहीं आई थी जो भी हो अगले दिन निर्दिष्ट समय पर मैं वहाँ फिर गया शिष्य माँ को प्रणाम कर उनके चरणों में मैं पुष्पांजलि देने जा रहा था तो माँ ने कहा अभी नहीं मैं बता दूंगी कि कब देना होगा दीक्षा हो जाने के बाद माँ ने अपने दोनों पैर मेरे सामने रख कर कहा अब दे सकते हो पुष्पांजलि देने के बाद मैंने सरल भाव से कहा मैंने जिन फूलों से आपकी पूजा की या मैंने अपने भक्ति विश्वास के कारण नहीं की बल्कि चंद्रकांत बाबू ने मुझे यह सब सिखाया था उन्होंने जैसा करने को कहा था मैंने केवल उतना ही किया है चंद्रकांत बाबू ने ही मुझे यहाँ भेजा है श्रीशिमा ने हँसते हुए कहा चंद्रकांत ने तो तुम्हें अच्छा ही मार्ग दिखाया है बेटा यह कहकर उन्होंने स्नेह से भरे सिर पर हाथ रखा इसके बाद एक बार शिशि का कर दर्शन करने गया तो बातचीत होने लगी बातों बातों में मैंने दुख प्रकट करते हुए माँ से कहा माँ संसार में बहुत तरह की झंझट है फिर नौकरी है इसलिए जब तक नहीं हो पाता है मन की उन्नति भी नहीं हो रही है माँ ने तुरंत अभय देते हुए कहा अभी जैसा भी हो अंत समय में ठाकुर को तुम लोगों को लेने आना ही होगा वे स्वयं कह गए हैं उनके मुँह की बात क्या व्यर्थ हो सकती है जो जी में आए करते जाओ मैं माँ जिसने तुमसे से दीक्षा पाई है क्या उन्हें दोबारा नहीं आना होगा माँ नहीं उन्हें फिर नहीं आना होगा तुम लोग हमेशा जानना तुम्हारे पीछे एक जन है मैं माँ तुम्हें पाया है यही हम लोगों का संबल है माँ तुम्हें चिंता की क्या बात है बेटा तुम लोगों की बातें मुझे बहुत याद आती है अन्य एक बार कुआलपाड़ा मठ में माँ के साथ बातचीत करते समय मैंने माँ से कहा मां साधन बजन कुछ नहीं हो पा रहा है मां ने अभय और आश्वासन देते हुए कहा तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। जो करना होगा, होगा जो मैं चकित होकर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना होगा मां नहीं मैं तो आज से मेरे भविष्य की उन्नति मेरे स्वयं के कर्म के ऊपर निर्भर नहीं है मां नहीं तुम क्या करोगे जो करना होगा मैं करूँगी श्री श्री की इस अहतुक कृपा पर मैं अवाक रह गया फिर बातचीत के बीच में माँ के पैरों के दर्द की बात उठी मैंने पूछा सुना है कि किसी किसी के पैर छूने पर तुम्हें कष्ट होता है माँ माँ हाँ बेटा किसी किसी के छूने से शरीर मानो शीतल हो जाता है और किसी किसी के छूने से लगता है मानो बर्रे ने काटा हो किसी को कुछ कहती नहीं मैंने मन ही मन सोचा तो क्या हम लोग उसी बर्रे की श्रेणी के हैं अंतराम बोल उठी नहीं बेटा तुम लोग वैसे नहीं हो इसके कुछ महीने बाद रथ यात्रा की छुट्टी में मैं फिर कुआलपाड़ा आश्रम गया रथ यात्रा के दिन श्री मां के साथ मेरी इस प्रकार बातचीत हुई मैं मैंने तुम्हारी कृपा पाई है यही मेरा संबल और विश्वास है माँ तुम्हें चिंता की क्या बात है बेटा तुम तो मेरे हृदय में हो मन में किसी अभाव या किसी चीज़ की ज़रूरत होने पर तुम लोगों की याद आती है कि इंदु आदि तो हैं फिर चिंता कैसी तुम्हें कुछ नहीं करना होगा तुम्हारे लिए मैं करती हूँ मैंने फिर पूछा तुम्हारी जहाँ जितनी भी संतानें हैं सभी के लिए तुम्हें करना होगा माँ सभी के लिए मुझे करना होगा मैं तुम्हारे इतने बच्चे हैं क्या तुम्हें सबकी याद है माँ नहीं सबकी याद नहीं आती मैं तो फिर तुमने यह जो कहा कि तुम्हें सभी के लिए करना होगा माँ जिनके जिनके नाम याद आते हैं उनके लिए जप करती हूँ और जिनके नाम याद नहीं आते उनके लिए ठाकुर से प्रार्थना करती हूँ ठाकुर मेरे अनेक बच्चे अनेक जगहों पर हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं तुम उन्हें देखो जिससे उनका कल्याण हो वही करो